ने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार साहब देखिए सबसे पहली बात तो यह कि मैंने एक पहली शुरू की पहली मतलब आपसे पूछा कि भैया म्यूजिक बज रहा है है गाना बताइए साहब पहले कुछ एपिसोड्स में तो कुछ लोगों ने कोशिश भी की अब की बार तो मतलब मेरे को लगता है या तो मेरा गाना बहुत मुश्किल था या वो गाना इस कदर पुराना हो गया था कि हम लोग उसको पहचानने में बहुत मतलब गड़बड़ी हो गई हमसे उसको पहचान ही नहीं पाए जबकि यार वो गाना अपने वक्त का आ, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा गाना था जो सबके जबान पे चढ़ा हुआ था और आज भी उसका मतलब तो वही पक्का है भाई साहब सॉरी अरे गाना था आ मेरे हमजो अरे आज भी आप कहते हैं भैया आ मेरे हमजो हालांकि हालाँकि उम्र बूढ़ी हो गई है अब मेरे हमजो लिया यहाँ तक आ गए हैं आप मगर कहते तो है ना तो भाई साहब गाना पहचानिए और जो नौजवान साथी इसको सुन रहे हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा भाई साहब ये सब गाने आज भी याद कर लीजिए वो हमारे हनी सिंह साहब के गाने जो है ना वो दो चार साल में गायब हो जाएंगे मगर ये आ मेरे हमजोली आज ऐसे गाने जो हैं ये हमेशा बने रहेंगे खैर साहब चलिए तो ये तो बात की बात हुई आज भी आपसे एक बहुत बेहद पुराना गाना पूछ रहा हूँ नहीं नहीं बेहद पुराना मतलब वो कुंदन सैगल के ज़माने वाला नहीं मगर कम से कम हम लोगों की जवानियों वाला गाना तो है तो आज साहब जरा ध्यान से सुनिएगा अच्छा अब आपको एक बात याद दिला दूँ कि आपको मेरे बारे में कुछ कुछ तो पता है ही बहुत कुछ नहीं भी पता है ये भी मुझे मालूम है मगर कुछ तो पता है उसमें से एक बात जो आप बराबर जानते हैं वो ये है कि रिटायर होने के बाद मैं बहुत सा अपना हाथ साफ करता हूँ ट्रांसलेशन तो साहब ट्रांसलेशन में हाथ साफ करने का नतीजा ये होता है कि बहुत से नए नए शब्द मुझे पता चले और वो नए नए शब्द कैसे हैं जिनका कि आज के नौजवान पीढ़ी इस्तेमाल करती है मुझे लगता है शायद पहले भी इस्तेमाल होते होंगे मगर साहब हम उन शब्दों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे उसमें से एक शब्द है जिसको कि मैंने अक्सर अनेक फिल्मों का जब मैं मतलब सबटाइटल ट्रांसलेट कर रहा था तो उस समय देखा वो शब्द था मिस्यू उसके बाद में मैंने ध्यान दिया कि ये शब्द मिस यू तो हमारी आज की पीढ़ी भी बराबर इस्तेमाल करती है अब साहब मैं सोचने लगा जब मतलब जब मुझे कागज़ कलम पे उसको ट्रांसलेट करने की बात आई तो मैं मिस यू बहुत सोच विचार करके लिखने लगा याद आई अब साहब सच बात यह है कि मिस यू का मतलब क्या याद आई है या नहीं है सवाल ये उठता है तो साहब अब इस पर बात चली कि मिस यू का मतलब क्या है मिस यू का मतलब मेरे ख्याल से आप सच पूछिए तो मिस यू का मतलब है बेकरार हूं मगर अब साहब बेकरार हूं ऐसा लिखने में तो बनता नहीं कहने में तो आप भले ही बना सकते हैं तो अभी हाल फिलहाल में एक रेडियो पॉडकास्ट सुनने का मौका मिला जिसमें कि इसी मिस यू के बारे में बात चल रही थी तो उस रेडियो पॉडकास्टर ने कहा कि साहब अगर मिस यू का मतलब आपकी याद आ रही है तो रिमेंबर यू का मतलब क्या है यार बात तो बिल्कुल सही थी कि रिमेंबर यू का मतलब क्या है क्योंकि रिमेंबर का मतलब भी याद ही है मिस का मतलब भी याद हो गया तो अब साहब इस पर एक लंबी चौड़ी बहस चली तो साहब हमने वो बहस सुनी और हमने यह सोचा कि यार इस बहस का पूरी बहस तो आपको सुनाने से कुछ फायदा नहीं है मगर इस बहस का जो नतीजा है वो जरूर आप तक पहुंचाया जाए और फिर उसी बात को अपनी जिंदगी में जरा टेस्ट करके देखें तो साहब हमको जो पॉडकास्टर साहब ने समझाया उस पूरे एक करीब एक सवा घंटे की बहस के बाद वो ये था कि रिमेंबर यू पास्ट टेंस की बात है आप याद किसको करते हैं आप याद करते हैं जो गुजर गया सच बात ये है कि मिस यू भी गुजर गया ही है मगर गुजर गया मक्का मतलब यह है रिमेंबर यू में यानी कि जो चला गया जिंदगी से जिसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है यानी कि रिमेंबरेंस में हमेशा एक नाउम्मीदी दिखाई पड़ती है यह उसी तरह का हुआ जैसे कि आप एक चित्र बनाएं और उस चित्र की जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड डार्क है यानी कि आप याद तो कर सकते हैं मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं जब हम मिस्यू कहते हैं तो मिस्यू में एक उम्मीद की किरण होती है यानी कि आपको आज हम मिस कर रहे हैं आप आज की, आज हम आपके लिए बेकरार हैं तड़प रहे हैं और हमें यह उम्मीद है कि आपसे मुलाकात होगी आप साहब आप सोचिए जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी में झांक कर देखा तो मैं आपको वो बताता हूं देखिए साहब माता पिता गुजर गए मगर क्या उनके लिए हम ये कहेंगे कि मिस यू है या उनको रिमेंबर करेंगे जो चले गए ना जिंदगी से तो उनको तो हम रिमेंबर ही कर सकते हैं उनकी कोई उम्मीद तो है नहीं वापस आने की मगर किसके वापस आने की उम्मीद है वो दोस्त जो आज रूठकर चला गया कर, कर, हो रूठकर झगड़कर नाराज होकर या यूं ही तबादला हो गया सब स्कूल छूट गया कॉलेज छूट गया पढ़ते थे मां बाप का तबादला हो गया दोस्त चले गए वो पुराने जमाने की फिल्मों में जैसा दिखाया जाता था ना सब बचपन में बड़े अच्छे दोस्त थे उसके बाद बाप का ट्रांसफर हो गया तो बच्चे बिछड़ गए और उसके बाद बचपन में गाना गाते थे वो क्या गाना गाते थे भाई बचपन के दिन भुला ना देना है और उसके बाद साहब फिर मिले चालीस बीस तीस साल के बाद तो याद करते रहे बचपन के दिन भुला ना देना गाना याद आने लगा तो अब भाई साहब बात यह है कि ये मिस यू क्योंकि उम्मीद है कि 20 साल के बाद 30 साल के बाद 5 साल के बाद कभी तो मुलाकात होगी ना यहां पर मिस यू और रिमेंबर यू में फर्क यह है कि रिमेंबर यू में बैकग्राउंड काला है मगर मिस यू में एक उगता हुआ सूरज है यानी कि उम्मीद की किरणें बाकी हैं तो साहब ये एक डेफिनेशन मैंने आपको दिया है आप भी अपने ज़िंदगी में इस पर विचार करिए मैं तो आपसे यही कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जबकि आप किसी की याद करते हैं मगर जब उसको कहना हो न तो जिस याद में उम्मीद बाकी हो वहाँ पर मिस यू है और जिस याद में उम्मीद बाकी नहीं हो वहाँ पर रिमेम्बर यू है मगर साहब इसमें एक और भी बात कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सचमुच में स्थिति मिस यू वाली है या रिमेंबर यू वाली है ये कैसे कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो साहब यहां पर एक छोटे से आपको कहानी बताता हूं कभी कभी कोई दोस्त कोई भी हो सकते हैं दोस्त यहां पर यह मत समझिएगा साहब कि दोस्त कोई मतलब किसी स्पेसिफिक टाइप या जेंडर के दोस्त की बात कर रहा हूं कोई भी दोस्त कोई भी दोस्त जब आपसे नजरें फेर ले तो साहब वो भी खाली रिमेंबर की बात रह जाती है देखिए दोस्तों में मारामारी का झगड़ा हो वह तो मिस यू होता है यानी कि उम्मीद होती है कि यह दोस्ती वापस हो सकती है मगर जहां पर नजरें फिर जाती हैं वहां पर वो सिर्फ दोस्ती यादगार रह जाती है अब ये आप अपनी जिंदगी में देखिए हमने तो साहब अपनी जिंदगी में अक्सर अक्सरहा देखा है और होता कैसे था हमारी जिंदगी में तो अक्सर ऐसे होता था कि जब भी कभी हमने किसी से मदद मांगने की कोशिश की और उन्होंने मदद देने से इनकार करने की जगह पर नजर फेरना पसंद कर लिया तो साहब वो हमारी जिंदगी में रिमेम्बरेंस रह गए मिस यू वाले पोजिशन से हट गए कभी कभी होता है आपके पार्टनर आपके साथी जो आपके मतलब आपके मैं ये कह सकता हूं पत्नी मित्र दोस्त जो भी हों आपके उनके साथ में भी कभी कभी ऐसे संबंधों में दरार आ जाती है जहां मैं ये नहीं कहता आपके साथ ऐसा हो रहा होगा मगर आपने ऐसे संबंध देखे होंगे जहां पर संबंध केवल बनावट के रह जाते हैं यानी कि वो संबंध वास्तव में संबंध नहीं है दिखावा है। जहाँ भी ऐसा दिखावे वाले संबंध आते हैं वहाँ पर रिमेंबरेंस खत्म हो जाता है मिस यू रह जाता है यानी कि अब यहाँ पर साहब एक बात और है मू में जैसे मैंने कहा कि उम्मीद रहती है रिमेंबरेंस में उम्मीद नहीं है मिस यू में जो उम्मीद खत्म होती है ना वो एक बहुत बड़ा झटका होता है और मैं तो यही कह सकता हूं कि मिस्यू की उम्मीद का जो झटका होता है ना वो कभी कभी वो हार्ट के लिए कौन सी एक मशीन होती है साहब उसका मुझे नाम तो नहीं याद है मगर उसको अक्सर वो टीवी सीरियल में या फिल्मों वगैरह में दिखाया जाता है डॉक्टर लोग आखिरी अस्त्र के तौर पर वो सीने पर लगाते हैं बिजली के झटके जैसे तो साहब वो चार्ट में फिर से दिखाई पड़ने लगता है तो साहब वो मतलब वो ग्राफ बनता है ना वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो जाए स्ट्रेट लाइन हो गया तो उसमें वो मशीन के झटके लगाए जाते हैं तो सब वो जो मिस्यू वाला जो झटका होता है ना वो कभी कभी वापस ला देता है और सच बात यह है कि अगर वो झटका वापस नहीं लाए ना तो आप मिस्यू से रिमेम्बरेंस वाली लाइन पर बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं तो साहब आज की सारी बात का लब्बो सिर्फ यही था कि भाई कोशिश ये करें हम कि मतलब जैसे मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूँ कि कोशिश ये करता हूँ कि संबंध जो मिस्यू वाले हैं ना वो मिस्यू पर ही रहें वो रिमेम्बरेंस में कन्वर्ट ना हो जाए देखिए जो ज़िंदगी से चले गए यानी जहाँ जिनके वापस आने की फिज़िकली उम्मीद ही नहीं है तो उनको तो हम रिम्बरेंस ही रह जाएगी उनके लिए तो मिस यू होगा नहीं मगर अगर कोई ऐसे हालात हैं जहाँ पर कि हम ये कहें कि साहब ये संबंध खत्म हो रहे हैं तो उन संबंधों को खत्म होने से रोकने की पूरी कोशिश करनी कोशिश अपनी तरफ से करनी है कोशिश किसी मतलब कोई दूसरा नहीं करेगा हम ही करेंगे वक्त वक्त अक्सर मदद करता है इसमें मगर वक्त ही है जो अक्सर इसमें अड़चन भी डालता है तो साहब वक्त का फायदा उठाया जाए और मुझे लगता है कि वक्त को अड़चन न डालने दी जाए वो शायद हमारे लिए बेहतर होगा जैसे आपको यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण बता सकता हूं मैं बहुत साल पहले अपने कार्य के दौरान कुछ लोगों से मिला हूं ज़िंदगी में और आपको सच बताऊं उनसे मिले हुए मतलब फिजिकली उनको देखे हुए तीस से चालीस साल हो चुके हैं जब से कि मैंने उनको देखा नहीं है आज के व्हाट्सएप और वो क्या बोलते हैं साहब उसको व्हाट्सएप में वो जो चित्र तस्वीर देखने वाला जो होता है ना वीडियो कॉल के ज़माने में भी इतफाकन यह है कि उनसे वीडियो कॉल नहीं हुई है फोन पर तो बात हुई है चालीस साल बीत गए हैं मगर आज भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण यह है कि हम लोग कभी मिलेंगे क्यों क्योंकि वो जो संबंध उस दिन हमारा छूटा जिस दिन के हम लोग फिजिकली एक दूसरे से अलग हुए वो संबंध आज भी हमारे मन में उसी तरह से जीवित है और शायद हमारे जो मित्र हैं उनके मन में भी उसी तरह से जीवित हैं तो हम लोग आज भी जब बात करते हैं तो हम इस उम्मीद से बात करते हैं कि भाई हम लोग कभी मिलेंगे क्यों क्योंकि वो मिस है वो रिमेंबर नहीं है और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम भूल चुके हैं भूल चुके मतलब सच बात ये है भाई भूलना तो चाहते हैं मगर भूल पाते नहीं क्योंकि वो इतने दुष्ट और हमारी जिंदगी में उनका इतना बुरा असर था कि हम उनको मतलब दुर्भावना के साथ याद करते और हम चाहते हैं कि वो किसी तरह से हमारी जिंदगी के रिमेंबर से भी निकल जाए मगर अफसोस की बात यह है कि वो रिमेम्बर से निकल नहीं पाते और साहब हम उनको पकड़ के बैठे हुए हैं मगर वो मिस यू में नहीं तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि मिस यू में उम्मीद जो होती है ना वो ये होती है कि भैया अच्छी तरह से मुलाकात हो क्योंकि आपको सच बताऊं ये जिन लोगों की मैं जिक्र कर रहा हूँ मैं उनके बारे में सिर्फ एक ही बात सोचता हूँ कि यार उनसे ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मुलाकात हो जाए और कब मुलाकात हो जब मैं एक अच्छी पोजीशन पर हो और वो अपाहिज होकर के मुझसे भीख मांगते हुए कहीं नज़र आए या अपाहिज होकर के भीख मांगना मतलब वो मुझसे मदद की गुहार लगाते हुए आए मैं ये नहीं कहता कि मैं मतलब ऐसे इच्छा करता हूँ मगर कल्पना में अक्सर ऐसा सोचता तो उनके लिए मेरा मिस जो है वो बड़ा नेगेटिव है मैं बहुत मतलब आप कह सकते हैं आप बहुत बुरे आदमी हैं ये जो आप ऐसी बातें सोच रहे हाँ सब बुरे तो हैं मगर सच बात यह है कि हम भले भी हैं क्योंकि वो अब देखिए आप कहेंगे कि साहब मैं वो फिर फिल्मों वाली बात करने लगा भले भी हम बुरे भी हम अब चाहे हम जो भी हैं मगर हम तो साहब बनारसी आदमी हैं हम जिंदगी में अच्छाइयों को और बुराइयों को ताम्र याद रखते हैं आपने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हम ताम्र आपकी अच्छाई को याद रखेंगे और अगर आपने बुरा किया तो हम ताम्र उस बुराई को अपने साथ रखेंगे और जब जाएंगे ना तो उसको लेकर अपने साथ जाएंगे ये बात सही है कि किसी और को सौंप कर नहीं चलिए साहब तो इसके साथ ही, ही अब आपको मैं वो गाना सुनवा दूँ जो मैंने इस हफ्ते के लिए आपके सामने रखा है तो साहब गाना ये रहा आप बताइए और भैया गाना पहचानने का प्रयास तो करिए ना ठीक है चलिए यह तो हो गया गाने की बात गाने के बाद आपको मैंने वादा किया था कि ढींगरा साहब की पुस्तक में से कुछ हिस्से जरूर सुनवाऊंगा ढींगरा तो साहब की पुस्तक में माधुरी दीक्षित के बारे में उन्होंने जो लिखा यानी कि यह लिखा भी उन्होंने मुझे लगता है आज से तीस पैंतीस साल पहले था और तीस पैंतीस साल के बीच में यानी कि उनके लिखने और आज के बीच में माधुरी दीक्षित हिमालय की चोटी की तरह हिंदुस्तान के फिल्म जगत में चमकी उन्होंने राज्य किया और चली गई अब साहब माधुरी दीक्षित खुलेपन का नमूना माधुरी दीक्षित कौन है अगर कुछ महीने पहले किसी फिल्म दर्शक या पाठक से यह पूछा जाता तो शायद वह सिर खुजाते हुए अपनी याददाश्त को टटोलता रह जाता और फिर अंत में मायूस होकर कहता पता नहीं कौन है आप ही बताएं अब 1987 में माधुरी दीक्षित की दो फिल्में प्रदर्शित हो चुकी हैं ये हैं प्रयाग राज निर्देशित हिफाजत जिसमें अनिल कपूर हीरो हैं और दूसरी प्रभात खन्ना द्वारा निर्देशित उत्तर दक्षिण जिसके हीरो जैकी श्रॉफ हैं यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ढीली गई है और माधुरी का भविष्य एक प्रश्न चिन्ह के रूप में सामने खड़ा है इस समय मुझे फिल्म उत्तर दक्षिण की एक दिलचस्प घटना याद आ रही है मैं एक सिनेमा घर में इस फिल्म को देख रहा था फिल्म शुरू हुए लगभग पौन घंटा बीत चुका था और दो गाने निकल चुके थे तभी मेरे पास बैठा एक दर्शक पूछने लगा साहब फिल्म की हीरोइन कहाँ है अभी तक दिखाई नहीं दी मैंने उसे बताया अरे यार जैकी श्रॉफ के साथ काम करने और गाने वाली लड़की ही फिल्म की हीरोइन है वो दर्शक अविश्वास भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोला धत तेरे की क्या सड़ी हीरोइन है ये छोटी सी घटना इस नवोदित हीरोइन के फिल्में भविष्य की ओर संकेत कर संकेत कर रही है माधुरी दीक्षित का फिल्मों में प्रवेश कैसे हुआ इस बारे में खुद माधुरी का कहना है मेरा फिल्मों में प्रवेश अकस्मात हुआ यूँ मेरे मन में रूपाले पर्वे पर्दे पर आने की इच्छा थी मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि समृद्ध है माँ शास्त्रीय संगीत में एम हैं और पिता इंजीनियर माँ के कारण मुझे शास्त्रीय संगीत और नृत्य में रुचि हुई और पढ़ाई के साथ साथ मैं कथक भारतनाट्यम आदि नृत्य सीखती रही मैं बम्बई में पैदा हुई हूँ इसलिए थोड़ा खुलापन जीवन में है खुलेपन का नमूना देखने के लिए उसकी पहली फिल्म हिफाजत ही काफ़ी है उसमें माधुरी दीक्षित ने बिकनी में अंग प्रदर्शन की पूरी पूरी कोशिश की है और अनिल कपूर के साथ गर्मा -गर्म दृश्य दिए हैं पर वे भी उस फिल्म को असफल होने से नहीं बचा सके माधुरी दीक्षित आगे कहने लगी उन्नीस के शुरू की बात है फिल्म दुनिया के पार और बाबुल के निर्देशक गोविंद मुनीस हमारी पहचान के थे उन्होंने राजश्री के ताराचंद बड़जात्या से मिलवाया उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया उन्हें फिल्म के रशेज पसंद आए और मैं अबोध की नायिका बन गई उस फिल्म को न चलना था न ही चली पर इस फिल्म के निर्माण के दौरान माधुरी प्रेम दृश्यों का अभिनय करने में पारंगत हो गई। उसके चर्चे अब भी फिल्म पत्रिकाओं के पृष्ठों पर उसके उत्तेजक चित्रों के साथ छपते हैं माधुरी को फिल्मों में प्रचारित करने का असली काम निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने किया बखोल माधुरी फिल्म आवारा बाप की शूटिंग कश्मीर में हो रही थी उसके निर्देशक थे सोहन लाल कंवर उन्होंने मुझे अपनी नई फिल्म तड़प के लिए अनुबंधित किया था वहीं सुभाष घई मेरी जंग की शूटिंग कर रहे थे एक दिन सुभाष घई कवर साहब से मिलने आए उनसे मेरा परिचय भी कराया गया घई साहब तब कर्मा बनाने की योजना बना रहे थे उन्होंने मुझे एक गाने और नृत्य की सिचुएशन पर अभिनय करने को कहा और उसकी वीडियो फिल्म बनाई उन्हें मेरा काम पसंद आया हालांकि वह दृश्य फिल्म में नहीं आया पर उनकी फिल्म रामलखन में मैं अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ हूँ इससे आगे का किस्सा जरा फिल्मी है सुभाष घई माधुरी दीक्षित का गॉडफादर बन गया उसने प्रचार का दिलचस्प तरीका अपनाया उसने प्रसिद्ध फिल्म साप्ताहिक स्क्रीन में लगातार चार अंकों में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दिया पहले अंक में सिर्फ होठ दिखाए गए बाकी स्थान खाली रखा गया नीचे लिखा गया सुभाष गई की महान खोज इसी तरह दूसरे में आंखें, तीसरे में चेहरा और चौथे में पूरी तस्वीर दी गई साथ में यह घोषणा की गई उन्नीस सौ सत्तासी की सुपर माधुरी दीक्षित चर्चा का विषय बन गई और उसकी गर्मा गर्म तस्वीरों के साथ चटपटी खबरें छपने लगी अफवाहों से बाजार में कभी उसको सुभाष घई के साथ जोड़ा गया तो कभी अनिल कपूर के साथ उनमें कुछ सच्चाई भी थी सुभाष घई की अनुमति के बिना वह बाहर की किसी भी फिल्म का अनुबंध नहीं कर सकती थी किस तरह उसने बाहर की अन्य फिल्में इलाका वर्दी तेजाब और नाराज के लिए अनुबंध किए यह एक अलग कहानी है सुभाष घई के बाद माधुरी दीक्षित ने अनिल का सहारा लिया और उसके साथ हर तरह के प्रेम प्रसंग वाले दृश्य दिए और यू वह अनिल कपूर की चहेती हो गई उसने माधुरी दीक्षित को को अपने अपने साथ फिल्मों में लेने की सिफारिशें करनी शुरू कर दी। अनिल कपूर ने सचिव सचिव ही उसका बनवा दिया। इस तरह दोनों की दिलचस्पी की देखरेख एक ही व्यक्ति करने लगा उन्नीस में दो फिल्में प्रदर्शित होने के बाद माधुरी दीक्षित आज सफलता असफलता के दोराहे पर खड़ी है अंधविश्वास और विद्या ज्योतिष के चक्कर में पढ़कर उसने दीक्षित जाति सूचक नाम हटा दिया है अब वह सिर्फ माधुरी रह गई ज्योतिष का एक किस्सा माधुरी यूँ बताती है जब मैं चार वर्ष की थी तब मैं अपनी नानी के घर रत्नागिरी गई थी वहाँ पर एक ज्योतिषी ने कहा था कि यह लड़की एक दिन अभिनेत्री बनेगी आज माधुरी फिल्मों में हीरोइन तो है पर अभिनेत्री है या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा फिल्मी दुनिया में एक अजीब परंपरा है वहां किसी को जब ऊपर चढ़ाते हैं तो आसमान पर चढ़ाकर ही दम लेते हैं और जब उसे गिराते हैं तो धक्के दे देकर रसा तल में दफना कर ही पीछा छोड़ते हैं माधुरी की स्थिति भी कुछ ऐसी है पहले तो प्रचार के माध्यम से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं जगाई गई अब जब टाए टाए फिस गई तो लोग उससे बिदकने लगे हैं सुभाष घई भी अब अधिक उत्सुक नहीं है देवा बंद हो चुकी है उत्तर दक्षिण सामान्य गई इसलिए वह रामलखन में माधुरी के प्रति अधिक सचेत नहीं है अब तो अनिल कपूर ने भी दामन झाड़ कर कह दिया है मैं किसी को क्या बढ़ावा दूंगा अभी तो मैं खुद को बढ़ावा दे रहा हूँ पिछले दिनों ये खबर गर्म थी कि फिरोज खान ने अपनी नई घोषित फिल्म यलगार में श्रीदेवी के स्थान पर माधुरी को अनुबंधित किया है इस खबर ने लोगों को चौंका दिया फिर व्यावसायिक पत्रों में जो वक्तव्य छपे उनके अनुसार श्रीदेवी ने यलगार इसलिए छोड़ी क्योंकि तारीखों की समस्या थी फिरोज़ सत्तर अस्सी दिन की शूटिंग की तारीखें चाहता था जो श्रीदेवी के लिए देना असंभव था अतः उसने ये फिल्म छोड़ दी इस बारे में श्रीदेवी का कहना है मैंने फिरोज खान की जाँबाज में केवल इसलिए काम किया था क्योंकि फिरोज़ ने मुझे अपनी अगली फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका देने का आश्वासन दिया था माधुरी को अनुबंधित करने के मामले में फिरोज़ का कहना है अनिल कपूर और बोनी कपूर जो मिस्टर इंडिया के निर्माता हैं मेरे पास माधुरी के अच्छे अच्छे चित्र लेकर आए थे उन्होंने मुझे हिफाजत के दो गाने दिखाए जिसमें माधुरी को पानी में भीगते हुए दर्शाया गया इसलिए मैंने उसे अनुबंधित कर लिया अभी ये खबर फैली भी नहीं थी कि सोनम ने घोषणा कर दी कि वह फिल्म यलगार में मुख्य भूमिका कर रही है माधुरी तथा अनुराधा पटेल की भूमिकाएं उससे गौड़ हैं माधुरी के प्रचारकों ने इसे कोरा झूठ कहा और अपने प्रभाव यानी पैसे से एक दो अंग्रेजी फिल्मी पत्रिकाओं में छपवा दिया माधुरी ने श्रीदेवी की छुट्टी कर दी और सबसे आखिर में दिलचस्प बात यह है कि फिरोज खान ने यलगार बनाने की योजना ही स्थगित कर दी है अब वह एक तमिल फिल्म नायकम पर आधारित हिंदी फिल्म दयावान बनाने की घोषणा कर चुका है इस फिल्म की अब तक घोषित सितारों की सूची में माधुरी दीक्षित कहीं भी दिखाई नहीं दी इस तरह 20 वर्षीय माधुरी का फिल्मों में जो उठान था वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है फिर भी अभी एन चंद्रा की तेजाब उमेश मेहरा की वर्दी तथा साजवल की इलाका से उसे कुछ उम्मीदें हैं सा अभय भारती अद्यतन माधुरी आजकल रियलिटी शो में जज की भूमिका निभा रही है तो साहब ये थी माधुरी दीक्षित पर हमारे दोस्त का लिखा हुआ एक हल्का छोटा सा सफरनामा और इसमें उन्होंने कुछ भविष्यवाणियाँ भी की थी मैं तो यही कह सकता हूँ कि ढींगरा साहब की भविष्यवाणियाँ या यूँ कहूँ कि जो फिल्मी दुनिया की एनालिसिस थी जो विश्लेषण था उसको माधुरी दीक्षित ने या यूँ कहें दर्शकों ने पूरी तरह से ठुकरा दिया और जैसा कि हम सभी आज की तारीख में जानते हैं माधुरी दीक्षित नंबर एक की गद्दी पर ऐसी बैठी कि लगा ही नहीं कि वो कभी यहाँ से हटेंगे भी और साहब इसी बैठने रहने के चक्कर में माधुरी दीक्षित ने अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया जहाँ पर कि वो अब आज की तारीख में लीजेंट्स में से एक गिनी जाती हैं तो साहब ये तो वक्त की बातें हैं मैं आज का बात अपनी समाप्त करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मेरी बात को सुनने के लिए और मैं यही कहूंगा कि इसी तरह से आप भी बातें करते रहिए बातें करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगी आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों को भी अच्छा लगेगा घर परिवार को भी अच्छा लगेगा और साहब आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा तो चलिए नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे